हर्षित ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा क्योंकि दिनेश ने दूसरी शादी की थी शायद इसी वजह से उसने अपनी दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन तक भी नहीं करवाया था बस उसने अशोकन का ही रजिस्ट्रेशन करवाया था अशोकन भी अशोकन विक्रांत ने एक साथ दोनों का नाम लेते हुए कहा ये दोनों नाम अच्छा ये अशोकन की माँ निश्चित तौर पर किसी न किसी खास कारण ऐसी उसे घर ऐसी दूर लेकर गयी थी तो हमें अभी इंस्पेक्टर अशोकन की रियल मदर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है हर्षित ने जवाब दिया अगर टाइम के लिहाज से देखा जाए तो फिर ये बिल्कुल संभव है कि बासु लहरी ही इंस्पेक्टर अशोकन की असली माँ है अच्छा तो फिर मैं गांव के और लोगों से पता करके आपको इसके बारे में बताता हूँ हर्ष ने कहा और फिर उसके बाद तुरंत ही फोन रख दिया तो हर्षित ने कहा अशोकन की असली माँ के बारे में कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं शायद इसी वजह से मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है हो सकता है की बासु लहरी अभी भी जिंदा हो विक्रांत रम्र ऐसी कहा हर्षित ये बताओ इंस्पेक्टर अशोकन की माँ के बारे में पता लगाना बहुत आसान है हर्षित ये सुनकर बहुत सरप्राइज्ड रह गया फिर उसने कहा आपको पता है कैसे इन्फॉर्मेशन निकालना है <laughs> विक्रांत हंस पड़ा और फिर वो ऑफिस का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया हर्षित इस वक्त ऑफिस की खिड़की ऐसी झाँकता हुआ विक्रांत को बाहर जाता हुआ देख रहा था उसने देखा की ऑफिस ऐसी बाहर निकलने के बाद विक्रांत एक यंग पुलिस वाले ऐसी बात कर रहा था उसे बातें करते करते विक्रांत ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और फिर धीरे धीरे उससे बात करते हुए चलने लगा थोड़ी देर तक उससे बात करने के बाद विक्रांत लौटकर ऑफिस में आ गया ऑफिस में आने के बाद उसके चेहरे का एक्सप्रेशन काफी बदला हुआ था अब वो पहले की तरह मुस्कुरा नहीं रहा था बल्कि अब उसके चेहरे पर काफी सीरियस भाव आ चुके थे अंदर आने के बाद हर्षित कुछ कहता उससे पहले ही विक्रांत ने बोलना शुरू कर दिया हर्षित ये जो बाहर पुलिस वाला था इसका नाम अमित है ये केरल के रामेश्वरम शहर से है उम्र 25 साल है शादी अभी तक नहीं हुई है और इसकी फैमिली में इसके माँ बाप और एक छोटी बहन भी है क्या क्या मतलब आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? हर्षित ने बेहद कंफ्यूज होते हुए विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा <laughs> अब तुम ये बताओ मैंने उस पुलिस वाले से कितनी देर तक बात की ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट है न तो अभी भी हर्षित को ये समझ नहीं आया था की विक्रांत उससे क्या कहना चाहता है तो ये की कि किसी भी इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना बहुत आसान काम है बहुत आसान मिनट भी नहीं लगते सर प्लीज अभी हमारे पास वेस्ट करने के लिए आता है हालांकि इंस्पेक्टर अशोकन का तलाक हो चुका है लेकिन उसके तलाक में उसकी माँ का कोई रोल नहीं है लेकिन अशोकन अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते है वो अभी तक अपनी माँ के साथ ही रहते है इतना आसान हर्षित ने कहा तो इसका मतलब की अशोकन की मां का नाम बासू ही है बासु लहरी हो सकता है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तो फिर हम अनुष्का को आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, के लिए कह दे हर्षित ने विक्रांत को सलाह देते हुए कहा नहीं विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अब हमें वो औरत मिल गई है सो हमें ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है वहा हमें अनुष्का को नहीं बल्कि हर्ष को भेजना चाहिए ये ज्यादा सेफ रहेगा तो तब हम लोग अपने प्लान के अनुसार चलें। हर्षित ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को बड़े ध्यान से देखते हुए कहा। लेकिन अगर इंस्पेक्टर अशोकन वापस नहीं आए तो तो मैं उससे बात करके उसे वापस आने के लिए, के लिए कहता हूँ मैं बात करूंगा वो जरूर मानेगा विक्रांत ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा जैसे ही विक्रांत ने अपनी बात खत्म की तुरंत ही हर्षित ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर दिख रहे ट्रैकिंग के सिम्बल की तरफ इशारा करते हुए कहा ये मूव कर रहा है अशोकन अब त्रिवेंद्रम पुलिस स्टेशन छोड़कर इधर हमारी शिप की तरफ आ रहा है हो सकता है कि वो हमारे लिए लंच लेकर आ आ रहा हो। आ रहा हो। है वो। रेडी ना? विक्रांत ने अपने होटल को चबाते हुए कहा मैं निपट लूंगा इससे लेकिन अगर हम लोग उसे अपने प्लान के अनुसार पकड़ते हैं, तो भी हमारे पास एविडेंस कहा है इतना क्या कर जैसे ही विक्रांत ने व्हाइट बोर्ड की तरफ देखा हर्षित तुरंत ही उसकी बात समझ गया फिर हर्षित ने आगे कहा हाँ अभी तक तो हमें यह भी नहीं पता है कि आखिर अशोकन को एक्ट्रेस नू के अफेयर के के बारे में कैसे पता चला? उसे फिल्म क्रू के और सीक्रेट्स के बारे में कैसे पता चला हाँ ये तो केस का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है विक्रांत ने उत्साहित तो होते हुए कहा अगर हम लोग इस बारे में सही से पता नहीं लगा पायेंगे तो फिर हमारे पास अशोकन को कातिल साबित करने का पर्याप्त एविडेंस भी नहीं होगा मैंने अशोकन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लिया है उसका फिल्म के क्रू मेंबर से कोई कनेक्शन नहीं था तो मुझे नहीं लगता कि उसे अभी भी फिल्म क्रू वाले के बारे में ज्यादा कुछ पता है हर्षद ने कहा हम्म। विक्रांत बड़े ध्यान से व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते हुए ख्यालों में खो गया उसने फिर कहा चूंकि अशोकन को फिल्म क्रू वालों के सारे सीक्रेट पता नहीं थे ऐसे में हो सकता है की मर्डर फिल्म क्रू की टीम में से ही किसी ने किया था लेकिन अगर वाकई में इंस्पेक्टर अशोकन ने मर्डर किया है तो फिर उसके मर्डर करने के पीछे का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है हर्षित बड़े ध्यान से विक्रांत की तरफ देखने लगा वो इस वक्त विक्रांत के जवाब का इंतजार कर रहा था इसी इंतजार में वो बड़े ध्यान से विक्रांत की तरफ देख रहा था लेकिन शायद अब विक्रांत को खुद ही कोई जवाब नहीं सूझ रहा था इस वजह से वो शांत होकर सोचता रहा काफी देर तक सोच विचार करने के बाद विक्रांत ने हर्षित ऐसी कहा पहले तुमने एक बार कहा था न की हो सकता है की अशोकन ने स्क्रिप्ट राइटर नौशाद ऐसी सारी जानकारी हासिल की हो सकता है की अशोकन ने नौशाद को सब कुछ बोलने के लिए मजबूर किया हो हर्षित ने विक्रांत की बातों से असहमति जताते हुए कहा अशोकन को सब कुछ बताना शुरू कर दिया हो नहीं इसके बाद विक्रांत पीछे मुड़कर व्हाइट बोर्ड की तरफ देखने लगा वहाँ पर कुल दस क्रू मेम्बर्स के नाम लिखे हुए थे लेकिन अभी मानो वो किसी और चीज के बारे में सोच रहा था नौशाद की बॉडी में सबसे ज्यादा पॉइजन की मात्रा पाई गई थी वो तो होश में भी नहीं था वो बोला कैसे कुछ बोल सकता था विक्रांत ने नौशाद के नाम के आगे पेन से इशारा करते हुए कहा और दूसरी बात नौशाद पहली बार इस क्रू के साथ काम कर रहा था मुझे नहीं लगता कि उसे सबके सीक्रेट्स का पता होगा क्रू में सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जिसे हो सकता है की सबके सीक्रेट्स के बारे में पता हो